गीता तत्वचिंतन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी पैंतीस संत की व्याख्या आचार्य शंकर ने पंच देवता की पूजा और पंच महायज्ञ पर विशेष बल दिया था और इन दोनों अनुष्ठानों को हिंदू मात्र के लिए अनिवार्य करके उन्होंने नष्ट होते हिंदू धर्म को बचा लिया था पर खेद है इस समय ये अनुष्ठान लगभग लुप्त से हो गए हैं आज भी यज्ञ तो होते हैं पर्वे नितानंत अप्रभावी होते हैं क्योंकि न तो अब तब के से ऋत्विज और पुरोहित रह गए हैं न यज्ञ की विधि ही तथा कुछ कुछ घरों में आज भी पंच देवता की पूजा प्रचलित है कई घर ऐसे हैं जहां पर रसोई इष्ट देवता के नाम बनती है और उन्हें नैवेद्य देकर ही घर के लोग प्रसाद के रूप में भोजन पाते हैं प्राचीन प्रथा थी इष्ट देवता को नैवेद्य देना और पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना फिर जो शेष बचे उसे घर के लोगों के साथ ग्रहण करना इसीलिए तेरहवें श्लोक में कहा गया है कि जो यज्ञ का अवशिष्ट खाते हैं वे संत हैं और वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं स्वार्थ सबसे बड़ा पाप है जो स्वयं के भोजन के लिए रसोई पकाता है वह मानव पाप ही खाता है क्योंकि वह स्वार्थी है पर जो इष्ट देवता को निवेदित कर घर के बड़े बूढ़ों लड़के बच्चों और नौकर चाकरों को खिलाकर अंत में खाता है उसे संत कहा गया है स्वामी विवेकानंद स्वार्थ को अनैतिक मानते हैं वे कहते हैं नीति संगत और नीति विरुद्ध की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीति विरुद्ध है और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत है वे निस्वार्थता को ही ईश्वर मानते हैं तात्पर्य यह है कि जो सबको खिलाकर फिर स्वयं खाता है वह मानो यज्ञ का उच्छिष्ट खाता है इसलिए संत है यज्ञ का एवं विध अवशिष्ट खाने से वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है इसका बेहतर तात्पर्य यह है कि जो दूसरों को की चिंता कर सब समाज की चिंता कर फिर अपनी चिंता करता है वही वस्तुतः यज्ञावशिष्ट भोजी है जो केवल अपने लिए कमाता है अपने लिए संचय करता है और समाज की दुर्व्यवस्था संपन्न लोगों की सहायता के लिए कुछ नहीं करता वह पाप ही खाता है स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि धन का संचय बिना दूसरों के शोषण के नहीं हो सकता और यह नितान्त तो सत्य है जो भी धन की दृष्टि से बड़े बने हैं वे दूसरों का शोषण करके ही बड़े बने हैं और यदि वे एवं विध संचित धन का उपयोग समाज की उन्नति के लिए न करें तो वे अपने धन का नहीं पाप का भोग करते हैं इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको इस व्यापक यज्ञ की बात बतलाई तथा उस यज्ञ परंपरा का भी वर्णन किया जिसके द्वारा हम विश्व प्रकृति में व्याप्त सूक्ष्म शक्तियों को उद्बुद्ध कर अपना कल्याण कर सकते हैं